सहनौ भुन सह वी कर्वा वह तेजस्वीन तमस्तु मिशा वह वेदान दर्शन की पैंसठवीं कक्षा वेदान दर्शन के तृतीय अध्याय का प्रथम पाठ चल रहा है और इसमें मृत्यु के बाद में पुण्य कर्म के अनुसार अच्छे लोक में जाता है अपुण्य के अनुसार बुरे लोकों में जाता है वो लोक ऐसे पृथ्वी पृथ्वी जैसे जो भी हैं वहां पर होंगे ऐसे ही कुछ लेकिन जो अच्छे लोग हैं वहां अच्छी स्थितियां यहां से भी अच्छी स्थितियां रह सकती हैं यदि हमारे पुण्य कर्म इस पृथ्वी से भी अच्छे हैं यहां जैसे कर्म है हैं होते जिस लायक कर्म हो जिस जैसे कर्मों और पृथ्वी जिस लायक है उससे भी अच्छे होंगे तो उन अच्छी जगहों में जाएंगे अच्छा शुद्ध वातावरण अच्छे लोग अच्छे व्यक्ति जहां छल नहीं है अनुकूल चलते हैं लोग बाग आपस में सब अच्छे हैं अपने आप चलते हैं खाने पीने की चीजें शुद्ध हैं पर्याप्त हैं प्रदूषण नहीं है इत्यादि ऐसी कुछ अच्छी जगहों पे ज्ञान खूब अच्छा है परस्पर सहयोग है लोगों का इस तरह के और सामान्य है जैसे कि इस पृथ्वी के लायक है तो यहां भी आ जाएगा वो कुछ जरूरी नहीं कि यहां से जाने के बाद कहीं दूसरे ही लोक में जाए इस पृथ्वी पर भी आ सकता है इस पृथ्वी में बहुत सारी अच्छाइयाँ भी हैं आज तो बहुत सारी कमियां भी हैं वो सब देखते हुए और इससे भी बुरे लोकों में जा सकता है यदि बुरे कर्म है तो विभिन्न योनियों में जा सकता है वो इस पृथ्वी पर भी हो सकती है इस पृथ्वी पर भी जो अन्य शरीर हैं उनमें भी हो सकता है केवल मनुष्य की बात नहीं है तो ये सब जो था कुछ और इसी बारे में आगे भी कहेंगे कैसे कैसे जाते हैं करते हैं तो पिछले पाठ में से किन्हीं को पूछना है तो पूछ सकते हैं चार्य जी सूत्र संख्या नौ पृष्ठ संख्या एक सौ साठ यहाँ पर क्रम से जो तीन सूत्र हैं नौ दस और ग्यारह तो इसमें जैसे तीन प्रकार के मत बताए गए कि वहाँ जो चरण शब्द पढ़ा हुआ है कार्श्ना जी ने आचार्य के मत में वो उपलक्षण के लिए है और फिर दूसरे में कहा कि उसकी अनर्थकता नहीं है क्योंकि उसकी भी अपेक्षा है और फिर वादरी आचार्य ने कहा कि सुकृत और दुष्कृत भी उसमें रहते हैं वहां से जब वापस लौटते हैं तो ये जो कार्शना जिनी आचार्य और वादरी आचार्य के मत में परस्पर विरोध है या फिर ये समन्वय है इसमें प्रथम दृष्टिया तो विरोध है ही वो संस्कारों के कारण से आने जाने को कह रहे हैं और ये लौटा है तो कहने की भी कर्म विकर्म विशेष है अच्छे और बुरे क्योंकि प्रश्नकर्ता ने इस तरह कहा था और बचन ये हमें मिल रहे थे कि उन पाप पुण्य के कारण उन उन जगहों पे जाता है और जब उसका क्षय हो जाता है तो लौट के आ जाता है तो प्रथम दृष्टिया क्या लगेगा जैसे क्षय हो गया मतलब तो सबका क्षय हो गया तो पादरी आचार्य तो यही कह रहे हैं कि जिनको भोगा है उन्हीं का क्षय हुआ है। बाकी भी तो और पाप पुण्य बच्चे पे उनके अनुसार से वो जन्म लेता है और कास्ना जी नहीं कह रहे हैं कि ठीक है जिन कर्मों को उसने भोगा है तो भी कर्म के भोग लेने पर भी संस्कार तो उसके समाप्त नहीं हुए दोनों में अलग अलग बातें हैं कर्मफल भोग लिया तो उससे संस्कार भी नष्ट हो गए हो यह आवश्यक नहीं है हो भी सकते नहीं भी हो सकते हैं जैसे कि स्थूल उदाहरण ले लें ले कारागार का किसी व्यक्ति को चोरी के कारण से एक वर्ष की सजा हुई दंड हुआ कारागार में वो गया अब एक वर्ष वो कारागार में रहा तो उसका दंड तो भोग लिया गया एक साल को जितना दंड मिला था वो भोग लिया गया वो उसके बाहर आ रहे है तो बाहर आ रहा है इसका ये मतलब नहीं है उसने एक साल दंड भोगा इसका ये मतलब नहीं है कि उसके चोरी के संस्कार हट ही गए हैं अगर उसने वहां पर प्रयत्न किया होगा अवसर होगा तो वो घट भी सकते हैं और नहीं तो जू का तू तो चोर भी आ सकता है और आजकल तो उससे विपरीत भी, भी कहा जाता है कि गलती से किसी को वहां जाना हो गया यानी भूल में आवेश में कुछ न कुछ गलत कार्य कर लिया अपराध कर लिया अब वहां पर चला गया और वहां सारे ऐसे ऐसे लोग हैं उनसे सुन के उन्हीं के बीच में रहते हुए घटनाएं सुनते हुए वो कहे मैंने ऐसे कर दिया और ऐसे कर दिया और ऐसे बचा ऐसे करना चाहिए वो सारे रास्ते उल्टे सीधे वो सीख जाता है कुशल हो जाता है निडर हो जाता है जो जनता का भय या तो लोकलाज का भय बोले अब तो जेल गया हुआ तो सिद्ध हो ही गया हूं मैं लोग जैसे भी देखते हैं सज्जन तो लोग कहेंगे नहीं मेरे को ठीक है वो लोकलाज भी चली गई और उसको तौर तरीके भी आ गए कैसे कैसे अपराध होते हैं वो आकर के और अपराधी बन जाता है ये भी होता है और प्रतिशोध के लिए भी और ज्यादा कर देता है तो कर्मफल भोगा गया उसका यह मतलब नहीं होता है कि उसके संस्कार भी क्षीण हो गए ये दोनों बिल्कुल अलग बातें कर्मफल भोगते हुए हम यदि जागरूक हैं तो अपने संस्कारों को भी क्षीण कर सकते हैं लेकिन अगर जागरूक नहीं है तो संस्कार क्षीण नहीं होंगे उल्टे भी हो सकते हैं बढ़ भी सकते हैं तो ये कोई नियम नहीं है तो उस दृष्टि से यह कह रहे हैं कि आपने कहा कि कर्म क्षीण हो जाते हैं अब शास्त्र का वचन भी है कि कर्म का क्षय हो रहा है कृतात्यय है तो फिर कैसे जन्म लेगा उन्हीं के लिए अब वो दूसरे कर्मों को नहीं देख रहे हैं कि जब कर्मों का क्षय हो गया तो फिर क्यों यहां पर आ रहा है तो बोले संस्कार तो उसके अभी भी, भी बचे हुए हैं तो यूं देखेंगे तो विरोध नहीं है दृष्टि भेद से ही इसको स्वीकार करेंगे इसको इस तरह से उत्तर दे सकते हैं इसमें ऐसा कह सकते हैं और वाला बात तो कोई उसमें विरोध है ही नहीं अनर्थकता कोई कहे क्योंकि वासना को माना अनुशय को माना कर्म तो क्षीण हो गए तो कहे तो बोले की नहीं क्या वासना भी अपने आप में नहीं कर सकती है संस्कारों के साथ साथ कर्माशय भी होता है उसके अनुसार वो व्यक्ति जाता है तो बातें तो सारी ठीक है ये ओ ठीक है आचार्य दूसरा ये जो दसवें सूत्र में मनुस्मृति का जो एक वचन आया है आचाराध विच्युतो विप्रो नवेद फलमस्नुते तो फिर इसके अंतिम जो चरण है आचार्य तो संयुक्त है संपूर्ण फल भाव भवेद अगर आचरण से आचरण से युक्त हो तो संपूर्ण फल को पाने वाला होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि आचार से विच्युत होने पर भी कुछ तो फल मिलता है लेकिन संपूर्ण फल उसको नहीं मिलता है न वेद फल मतलब न सम्पूर्ण वेद फल ऐसा ही करना पड़ेगा सकते हैं अब शास्त्र पढ़ लिए हैं विद्वान बन गया है तो आजीविका की व्यवस्था तो हो ही जाएगी ठीक है पढ़ाने तो लग ही जाएगा भले ही वो वाला लाभ ना मिले इतना तो हो ही जाएगा लोग पंडित मानेंगे बुलाएंगे दक्षिणाएं मिलेंगी सम्मान मिलेगा ये तो हो ही जाएगा उतना भले ही ना मिले लेकिन मिल जाएगा लेकिन पूरा पूरा फल तो तभी मिलेगा जब वो आचरण में भी आ जाएगा और आचार्य जी और एक तेरहवें सूत्र में है जो भाष्य की शुरू की जो तीन पंक्तियां हैं इसमें जो बताया गया है कि संयमनम यम सदनम यम सदन है जो पृथ्वी से लेकर के मेघमंडल और द्यूलक तक फैला हुआ है और वहां पर रह करके जो अनिष्टकारी लोग हैं वो वहां पर रह करके जो भी उनका दुख आदि है वो भोग वहाँ पर कर्मों के फल भोग करके फिर इस लोक में वापस आते हैं वो लोग चंद्रलोक में नहीं जाते हैं तो ये कैसे पता लगा इनको मतलब, पता लगा मतलब तो यू तो प्रत्यक्ष होता नहीं है ये तो तो फिर जैसे यहाँ लिखा हुआ है तो किस प्रमाण से मानेगी इसको ऐसा होगा लेकिन यहाँ तो शब्द में केवल संयमन संयमन ही केवल लिखा हुआ है तो इसको कैसे इसका अर्थ खोलते सब हुए सब इन्होंने लिखा है हाँ, इसका खोलते हुए लिखा है इन्होंने तो इन्होंने यमन यम शब्द है वहां पर तो ठीक है उस तरह से निरुक्त शैली से ऐसा तो यम सदन किया क्योंकि यम तो कुछ लाना चाहिए संयमन मतलब जहां पर नियंत्रण है यू ले लीजिए आप यम सदन मत लीजिए संयमन क्या हुआ सम्यक रूप से यमन यम है नियंत्रण है नियमन जहाँ पर किया गया सम्यक रूप से तो कर्म करने में तो स्वतंत्रता थी उस समय संयमन नहीं था ऐसा नियमन नहीं था ऐसा अब कर्म कर लिया है अब इन भोग योनियों में गया है तो वहां तो संयमन है स्वतंत्रता नहीं हो फल भोगने हैं उसको वहां पर तो वो संयमन शब्द कह लीजिए तो वो यम का सदन ही हो गया कर्म कर्म का फल मिल रहा है वहां पर परमात्मा के द्वारा बनाए हुए वो चीजें हैं ठीक है, है। स्थान कह लीजिए योनि कह लीजिए और किसी को ओ, आचार्य जी दसवें सूत्र की भाष्य में एक संस्कारों के लिए कर्मापेक्षता होती है ये तो ठीक है समझते हैं परंतु इन्होंने इस बात के लिए प्रमाण प्रस्तुत किए जो मनुस्मृति और वशिष्ठ धर्मशास्त्र के वो किस तरह संगत है कि आचार्यनम न पुनंति वेदाह इत्यादि देखिए इसमें जो मूल बात थी वो तो थी कि बिना कर्म के फल नहीं हो पाएगा ये बात ठीक है तो वहां जो चरण शब्द पढ़ा है वो अनर्थक नहीं है कि चरण का अर्थ यदि हम संस्कार ले लें तो चरण शब्द व्यर्थ हो जाएगा बोले नहीं चरण शब्द भी सार्थक है वहां क्योंकि तो कर्म तो वहां पर रहेगा ही लेते चरण शब्द पढ़ना तो सार्थक है अब इतना कहने के बाद में संस्कार और कर्म के बीच में संबंध जुड़ गया वो कह रहे थे कि केवल संस्कार के कारण से आएगा बोले नहीं कर्म तो वहां पर भी रहेगा ही तो दोनों की संस्कार के साथ में कर्म का जुड़ाव आवश्यक है बस इतनी बातों को सिद्ध करने के लिए इन्होंने कहा न आचार्यनमती वेदा तो आचरण से हीन है यानी गलत आचरण है उसको वेद पवित्र नहीं करते वो वेद भले ही उसके अंदर गया हुआ है उसने पढ़ रखा है लेकिन वहां क्रियाशील नहीं हो पाएगा उसको पवित्र नहीं बना पाएगा क्योंकि वो गलत कार्य कर रहा है अब जो कीचड़ में पड़ा हुआ है कीचड़ के अंदर ही है तो साबुन उसकी सफाई करेगा किचड़ में लथपथ है और साबुन लगा रहा है वहां पर सफाई करेगा गंदा पानी है उसमें डूबा हुआ है और वहां पर साबुन लगा रहा है न कपड़ा साफ होगा न वो होगा आचारहीनम न पुनंति वेदा इस रूप में हुआ और आचारा विच्युतो विप्रो न वेद फलम वेद का जो जितना फल होना चाहिए वो नहीं प्राप्त कर सकता आचारण से ही ठीक है कुछ लौकिक प्रयोजन से दो जाएंगे उसके लोग उसको पंडित बोल देंगे विद्वान बोल देंगे उसे पढ़ लेंगे उसे लेख लिखवा लेंगे उसको प्रवचन के लिए बुला लेंगे उसका सम्मान हो जाएगा उसको दक्षिणा मिल जाएगी उसकी घर गृहस्थी चल जाएगी ये तो हो जाए बस लेकिन पूरा नहीं होगा जो आगे लिखा है आचार्य ने तो संयोगता है संपूर्ण फल भाग भवे आचरण से जो संयोग तो होता है वो पूरे फल को प्राप्त करता है इसको दूसरे ढंग से भी ले लीजिए एक तो लौकिक फलों की प्राप्ति है सांसारिक फलों की प्राप्ति है वो तो बिना आचरण के भी हो जाती है अब संपूर्ण फल क्या होगा वेद का ईश्वर की प्राप्ति मुक्ति की प्राप्ति उस संपूर्ण फल को वो प्राप्त नहीं कर सकता एक भाग तो ठीक है लौकिक कर लेगा लौकिक में भी उतना नहीं हो पाएगा कमी तो रहेगी लेकिन फिर भी बहुत कुछ कर लेगा गलत व्यक्ति भी खूब अच्छा कमा खा लेते हैं मंचों पे पत्र प्रतिष्ठा भी हो जाती है उनकी पत्र पत्रिकाओं में भी उनके नाम अच्छे आ जाते हैं बल्कि और ज्यादा आ जाते हैं दूसरों के उनसे अच्छे धार्मिक हैं लेकिन बस अपने घर गृहस्थी के काम में लगे अपने उसी में धार्मिक जीवन बिता रहे हैं उनके नाम थोड़ ना आते हैं तो लौकिकता में तो हो जाएगा उतने अंश में उसको देखे कोई तो लेकिन पूरा फल तो नहीं मिल सकता और पूरा फल तो ईश्वर की प्राप्ति मुक्ति की प्राप्ति ही है वो नहीं हो सकता उसको तो आचरण तो वहां पर जुड़ा हुआ है इस बात को केवल सिद्ध किया इतना ही अंश है इसमें हाँ। जी हाँ आचार्य ये वाक्य इस प्रकार कह रहे हैं कि आचार्यन न पुनांत वेदा जो आचार से हीन व्यक्ति अर्थात कर्म से हीन व्यक्ति को वेद पवित्र नहीं करते इससे ये बात कैसे निकल के आ रही कि ये संस्कारों की कर्मापेक्षता है वेद है वेद को ज्ञान के रूप में लेंगे पढ़ेंगे समझेंगे उसका अर्थ वो तो जो ज्ञान गया जो अंदर है विद्यमान वो किस रूप में है संस्कार के रूप में है पढ़ते समय वृत्ति रूप में था वो लेकिन अब संस्कार के रूप में अंदर है लेकिन वह वहां क्रियाशील नहीं होगा नहीं हो क्योंकि गलत गलत तो कर ही है वो उस गलती के संस्कार और ज्यादा पड़े हुए इतने ही अंश में लेना चाहिए धन्यवाद जी कल के पाठ में एक वाक्य आया था कि कर्म के अनुसार जीवात्मा दूसरे लोक में जाता है तो फिर वहां पर भोग भोग करके फिर वापस वो आता है ऐसे तो प्रसंगों में क्या इस तरह से मानेंगे कि जो दूसरे लोक में गया तो वहां पर सिर्फ भोगी भोग होगा वहां पर कर्म नहीं होंगे वो दोनों तरह से हो सकता है यदि मनुष्य शरीर है यदि उन दूसरे लोकों में मनुष्य शरीर है तो वहां पर उसको नए कर्म करने का भी अवसर है लेकिन मनुष्य के अतिरिक्त हैं अन्य शरीर है तो वहां तो केवल भोगी होगा कर्म नहीं होगा तो जी जैसे आप पाप कर्मों के विषय में तो समझ में आता है कि वो भोग लेंगे अगर पुण्य कर्मों के समय में पुण्य कर्मों के विषय में भी अगर हम ऐसा ही माने कि बिना कर्म किए हुए वो भोगेंगे तो फिर वो भी परतंत्रता से युक्त होकर के भोग सकेंगे उतने अंश में परतंत्रता लेकिन उनको परतंत्रता क्या जो चाहते है वो मिल रहा है उनको परतंत्र कुछ भी नहीं है वहां पर जो चाह रहे हैं वो अच्छी अच्छी चीजें मिल रही है उनको उतने अंश में मान सकता है जी ये नहीं समझ में आ रहा कि बिना कर्म करते हुए मतलब जो चाह रहे हैं वो जो कर रहे हैं फिर उनको नए कर्म के रूप में फिर कैसे नहीं स्वीकार करेंगे नए कर्म नहीं हो रहे होंगे ना वहां पर जो आप बात कह रहे हो वो यही तो है कि वहां नए कर्म नहीं माने जाएंगे अभी तो पशु पक्षियों में भी हैं वहाँ भोग भोग रहे हैं तो कर्म तो थोड़ा चलना फिरना ये कर्म तो हो ही रहे हैं उनके सामान्य कर्म तो हो ही रहे हैं, उनका निषेध थोड़ा है तो उस तरह से ये भी होंगे लेकिन ये जो नए कर्म करने की बात है कर्माशय बनने वाली वो नहीं होंगे वो नहीं होंगे ठीक है उसको भोग के आ गए उस तरह के वर्णन मिलते भी हैं वो देवी योनियों की तरह से कि वहां वो भोग करके फिर आ जाते हैं और विधेय प्रकृति लय का भी जो उल्लेख है वो भी कुछ उसी तरह के हैं बहुप्रत्यय और विधेय विधेय जो योगी है बहुप्रत्यय विधेय प्रकृति लय आना और प्रकृति लय जो है उसका भी वर्णन कुछ वैसा ही है विदेहा देवानाम भगवती देवाओं का है और यदि किसी को ये समझ में आ गया है कि इसमें तो कुछ नहीं होने वाला है ये पुण्य करेंगे भोगेंगे फिर आ जाएंगे और उसको यही समझो कि नहीं मेरे को तो आगे उन्नति का अवसर चाहिए तो तो वहां जाएगा ही नहीं ऐसे कर्म ही नहीं करेगा ज्यादा तो उसको तो वैसी स्थिति मिलेगी जहां से वो उन्नति कर सकता है मुक्ति की तरह पड़ सकता है हाँ जी तो उस स्थिति में फिर जो वासन रूपी जो संस्कार है उनकी क्या स्थिति मानेंगे बने रहेंगे और भी नए भी बनेंगे बिल्कुल बनेंगे भोग के साथ साथ और नए बनेंगे <coughs> जो संस्कार हैं कर्म करते समय संस्कार बने अच्छे संस्कार बने उन्होंने पुण्य कर्म किए दया परोपकार के अच्छे संस्कार बने लेकिन उसका जो फल भोग रहे हैं सुख सुविधाएं भौतिक सुख सुविधाएं सांसारिक सुख ले रहे हैं इंद्रिक सुख ले रहे हैं उनके भोगने का भी तो अलग संस्कार बनेगा वो तो अविद्या है ही वहां पर वो संस्कार के वसीबूत हो वो फिर आएगा फिर वैसे ही करेगा उन चीजों को साधनों को पाना चाहेगा मेहनत करेगा उसके लिए लेकिन उन्हीं को पाना चाहेगा वहीं तक ही रहेगा वो जी ये बात तो स्पष्ट हो गई अब इसमें एक चीज ये है कि अगर मान लीजिए कि वो भोग साधनों को भोगेगा सुख को भोगेगा तो फिर चूंकि वहां पर जब धर्म मतलब सुख हो रहा है तो दुख के साधनों से भी अब होगी तो वो कर्म तो करेगा ही दुख से छूटने का तो ऐसी स्थिति में वहां पर फिर अधर्म होगा तो कर्म का भी वहां पर प्रवेश होगा जो पाप वो नहीं मानते हैं उसको वहां पर कर्म का सब अच्छी चीजें भोग रहा है बस वो भोगने के लिए जितना है उतना उतना कर्म चलेगा नए कर्म कुछ नहीं करेगा कर्माशय नहीं बन रहा है उसका वहां पर पुण्य कर्माशय अच्छा जीवन जी रहा है उसमें कोई पाप कर्माशय भी नहीं बन रहा है बस भोग करके आ गया ठीक है तो। ओ जी इसमें जो मृत्यु के बाद में कैसे कैसे मतलब चंद्रलोक में जाता है फिर वहां से वापस लौट के आने के क्रम में इसमें बताया गया कि पहले मेघ में मेघ आदि से होते हुए बारिश के साथ में नीचे बरसता है फिर वो औषधि वनस्पतियों में जाकर के फिर जो आगे लो... आएगा अभी आज के पाठ में आएगा ये नहीं अभी इसमें आया था नहीं इसमें आया था आगे वो आठवें सूत्र में आया था जो तो न तो उसमें मतलब जब वो, वो बनस्पतियों के अंदर जाता है तो ऐसे बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं कि जिसको कोई नहीं खाता है लेकिन वो भी पानी तो उनमें भी जाता है अंदर तो, तो मतलब उसको दुर्निष्प्रपतरम शब्द आता है वहां पर चक्र में से निकला नहीं जाएगा बड़ा कठिन चाह अब ये तो थोड़ी विचारनीय बातें है कि उस क्रम से वो इन भौतिक पदार्थों के साथ साथ ही आता जा रहा है आता जा रहा है और वहीं फंसा हुआ है निकल नहीं सकता है ये है अथवा तो परमात्मा को जहां उस आत्मा को भेजना है वहां भेज देता है तो अभी तक तो समझ यही है कि परमात्मा उसको जहां चाहता है वहां भेज देगा तो इनके अंदर फंसा हुआ है ऐसी कोई बात नहीं है ठीक है लेकिन ये जो वचन मिलते हैं उसके अनुसार यहां वर्णन है उससे ये प्रतीति होती है कि ये तो फिर नियंत्रण ही नहीं रहा नह कोई फंस गया तो फंस गया नहीं है ये आ जाएगा ये पाठ के अंदर जी इसी में मतलब इसमें दो गतियां बताई गई हैं एक तो आ, सूर्य लोक में जाते हैं और एक सोम लोक में जाकर के मतलब वापस आते हैं एक और दूसरे लोग वो हैं वो वहीं पर रह करके सुख का उपभोग करते हैं ये दो प्रकार के लोग हो गए और इसी में इसी प्रकरण में उपनिषद में एक दूसरा भी बताया है कि जो लोग इन दोनों मार्गो से नहीं जाते हैं वो लोग इसी लोक में ही क्षुद्राणी असकृत आवर्ति भाग आज आगे आएगा विषय अभी चल रहा है <coughs> आ जाएगा वो विषय वो तीसरा जायस्व ये तीसरा वाला भाग है ठीक है देखते हैं आगे <coughs> <coughs> तो तीसरे अध्याय का पहला पद और उसमें चौथे सूत्र हो गए थे पंद्रहवा सूत्र देखते हैं अप्त तो ये जो जीव जाता है कैसे कैसे जाता है उससे संबंधित कुछ बात कह रहे हैं कि इसमें सात कुछ चरण होते हैं सात स्तर होते हैं तो अभी चप्त अ संयमन स्थानी यम सदना तो संयमन शब्द आया था ऊपर तेरह में, में उसका संयमन के जो स्थान है उसी को इन्होंने खोल दिया यम सदनानी क्योंकि संयमन का यम सदन अर्थ किया था इन्होंने यम जो, यम के जो जो के सदन है अर्थात क्या है वायु इस स्तर वायु के जो स्तर हैं वायु के स्तर हैं एनी वायु का ही अलग अलग भाग है वो सप्त सात होते हैं कैसे पृथ्वी ऊर्ध्वम यान पुनर पुनर्अ प्रत्यागच्छन्ति जीवा ये पृथ्वी से ऊपर होते हैं और जिनका उल्लंघन करके फिर से नीचे लौट करके आ जाते हैं जीव पृथ्वी पर आ जाते हैं तेज सप्तवायु स्तर सप्त मरुदगणा उच्चनते ये जो वायु के स्तर है सात हैं और इनको मरुद कहते हैं मरुत मतलब ये वायु से संबंधित भी है तो मरुदगण उनका समूह कहा गया वचन दे रहे हैं शतपथ का सप्त ही मारुतो गण मारुत के गण सात होते हैं और सप्त गणा वही मरुता है तैतरीय ब्राह्मण का है तो यहां पर मारुत, मारुत मारुत के गुण गण सात माने गए हैं आगे तथापिच तद व्यापारात अविरोध ये जो अलग अलग स्तर बताए गए तो जहां देवलोक में गया इधर गया वहां तो चलो परमात्मा है और कर लेगा तो ये जो बाकी जगह है यहां पर क्या होगा उनका तो उसके लिए कहा तथा तत्व्यापारा अविरोध है इन स्थानों पर भी उसका व्यापार रहता है तत्का मतलब है परमात्मा परमात्मा का व्यापार रहता है यानी परमात्मा का नियंत्रण व्यवस्था वहां पर भी रहती है इसलिए अविरोध है कोई विरोध नहीं है भाष्य तत्रापि सप्तशु यम सदनेशु मरुदगणेशु अपी व्यापारात तो इन मरुदगणों में तद उसके व्यापार से तद शब्द को खोलने सर्व यमनशीलस्य से सबके यमनशील सबका यमनशील सबको नियमन में करने वाला उसको खोल दिया नियंत्रु नियंता के परमात्मा के उसी को और खोल दिया नियमन कैसे करता है वो तो कर्मफल प्रदातु हु। हु, कर्म फल प्रधातु नियंतु कर्मफल प्रधातु परमात्मा व्यापारात उसका व्यापार उसकी क्रियाएं वहां पर चली रही है तो उसे किल अविरोध विरोध नहीं होगा विरोध नहीं होगा क्या क्या मतलब है समान शासन वर्तते समान ही शासन है एक ही नियम काम कर रहे हैं वहां भी और यहां भी इसलिए कोई विरोध नहीं है चंद्रमसी कश्चित अन्यो यम सदनेशु मरुदगणेशु कश्चित अन्यो व्यवस्थापक इतिना चंद्रलोक में कोई और व्यवस्थापक है यम सदन में कोई और है मरुदगण में कोई और है ऐसा नहीं है न अत्र शास्त्री विरोध प्रसंगः तस्य तकत्वात यहां पर शास्त, शास्ता का शास्त्री मतलब शास्ता शासन करने वाला कर्त की तरह से शासन करने वाले का कोई विरोध प्रसंग नहीं है कि वहां कोई और है और यहां कोई और है क्योंकि उसके एक ही होने से और इसकी पुष्टि के लिए प्रमाण दे रहे हैं उक्तम च यह इम लोकम परम च लोकम सर्वाणी च भूतानी अंतरो अंतरोमायती जो जो मतलब जो परमात्मा इमम लोकम इस लोक को और परमच लोकम इससे ऊपर के और दूसरे जो अन्य लोक हैं उनको उनमें उनमें सर्वाणीच भूतान सब लोगों को और सब प्राणियों को इनमें स्थित सब प्राणियों को अंतरो यमायती उनके अंदर रहता हुआ नियमन करता है नियंत्रित करता है उसको तो को इसलिए कोई विरोध नहीं आएगा आपस में आगे सत्रवां सूत्र है विद्या कर्मणो ऋतु तु अब इसके साथ साथ ये कह रहे हैं कि यहां जो अच्छी जगह जाते हैं बुरी जगह जाते हैं या दो दो हैं दो मार्ग हैं उनमें कैसे जाते हैं ये तो देवयान और पितृयान दो तरह के मार्ग हुए और तीसरा भी बताएंगे तो इनमें कौन जाता है तो बोले इस प्रसंग के अंदर विद्या कर्मणों ऋतु तु पीछे से प्रकरण आ रहा है विद्या और कर्म का विद्या और कर्म ये दो चीजें पीछे से चलती आ रही हैं विद्या भी और कर्म भी तो भाष्य देखिए चंद्रलोक लोक प्राप्ति इष्टाधिकारी न इति अत्र प्रसंग प्रसंग करता है चंद्रादि लोक की प्राप्ति किनको होती है जो इष्ट कर्म करते हैं यानी पुण्य कर्म करते हैं और अनिष्टा उसमें अनिष्ट जो करने वाले हैं उनकी प्राप्ति नहीं होती है वो चंद्र में नहीं जाते इस प्रसंग में हेतु एम अपरा एक और हेतु दिया जा रहा है यत देवयान पितृयान मार्ग उप्रयता विद्य थे जो यहां से जा रहे हैं गमन करने वाले हैं शरीर छोड़ के जाने वाले हैं प्रयाण कर रहे हैं उनके दो मार्ग बताए गए हैं देवयान और पितृयान मार्ग उनमें क्या भेद है तो कहते हैं विद्या या देवयानम कर्मणा पितृयानम विद्या से ज्ञान से जो मार्ग बनता है वो देवयान बनता है और कर्म से जो मार्ग बनता है वो पितृयान है कर्म का मतलब है शुभ कर्म परोपकार आदि कर्म से जो जाते हैं वो भी अच्छे हैं जो ज्ञान में रथ हैं, वो भी अच्छा है लेकिन ज्ञान का मार्ग देवताओं का मार्ग है और कर्म का मार्ग पितरों का मार्ग है एवं उपासका नाम विद्यावताम देवयानम इष्टापूर्त कर्मिणाम पितृयानम भवती तो विद्या वाले उसको खोलते हुए कहा एवं उपासकान जो उपासना करते हैं परमात्मा की उपासना करते हैं वो ज्ञानपूर्वक ही होती है इसलिए ऐ विद्या वालों का देवयान और इष्ट और आपूर्त करने वालों का पितृयान मार्ग होता है दो अलग अलग मार्ग हो गए अब इसकी पुष्टि के लिए कुछ बातें और कह रहे हैं और तीसरे मार्गो को भी बता रहे हैं छो के उपनिषद का एक प्रसंग दे रहे हैं ये वचन दे रहे हैं ये वो प्रसंग है कि जो श्वेत केतु और राजा प्रवाहन का था श्वेत केतु के कुछ प्रश्न थे और उसको वहां प्रवाहन के पास भेजा गया प्रवाहन ने उसे पूछा कि क्या तुम ये जानते हो क्या तुम ये जानते हो क्या तुम ये जानते हो अच्छा ये तो मैं नहीं जानता हूं तो प्रवाहण ने फिर उनके उत्तर भी दिए थे तो राजा प्रवाहण श्वेत से पूछ रहा है श्वेत नया ब्रह्मचारी है पढ़ करके आया अभी नया स्नातक है युवा है उसको राजा प्रवाहण पूछते हैं वेथ क्या तुम ये जानते हो यथा असौ लोको न संपूर्य ये जो लोग है ये मतलब वह असौ मतलब वो लोग दूर वाला कौन सा जहां पर मरने के बाद में जाते हैं लोग भर क्यों नहीं जाता है वेथ यथा असू लोको न संपूर्य वो भर क्यों नहीं जाता है मतलब सब वहीं वही क्यों नहीं हो जाते है? तो उसके लिए उत्तर दिया कि प्रश्न था इत्यस्य प्रश्न से उत्तर वचने यद इसके प्रश्न के उत्तर में जो कहा गया वो आगे लिखा हुआ है यथा पथोर न चना तानी च नानी क्षुत्राणी असद आवर्तीसकृत आवर्ति क्षुत्राणी असकृत आवर्ति भूता जायस्व मृयस्व इेत तृतीय स्थान सौ लोगों न तो कह रहे हैं ये जो यहां से जाने वाले हैं अथ एतो पथो ये जो दो पथ हैं कौन से देवयान और पित्यान इन रास्तों में से न कत्रण च नी इमानी क्षूत्राणी शुद, ये जो क्षुद्र वे है अति निकृष्ट कर्म करने वाले हैं वो इन दोनों में से किसी से भी नहीं जाते फिर क्या होता है इनका असकृत आवर्ति अनेक बार वो आवर्त करते रहते हैं यहीं घूमते रहते हैं सकृत एक बार होता है असकृत मतलब अनेक बार। असक्रित आवर्तन करते रहते हैं, इसी चक्कर में घूमते रहते हैं असक्रित आवर्ती नहीं, भूतानी, भवन बस यहीं पर ही चक्कर लगाते रहते हैं और वो क्या होता है जायस्व मृयस्व इत तृतीय स्थान हो बस जायस्व उत्पन्न हो और मरो जन्म मरण उत्पन्न हो मरो कभी ये जन्म कभी फिर मरण फिर वो दूसरा जन्म फिर वहां पर मरण जन्म मरण जन्म मरण चलता रहेगा बस यही चलता रहता है उनका ये तीसरा स्थान है तो तेन असू लोगों न संपूर्य इसलिए वो वाला लोक भरता नहीं है क्योंकि तीसरी गति वाले भी हैं तीसरी गति वाले भी हैं ये यह यहां पर चलते रहते हैं वहां तो कम लोग जा पाते हैं मतलब तो पुण्य कर्म करने वाले भी कम जा पाते हैं पित्रियान वाले और देवयान वाले तो और भी कम होते आगे एवं मत्र देवयान पितृयान मार्गो विद्या कर्म निष्पन्न प्रतिपाद्यते तो देवयान और पितृयान को किससे निष्पन्न हुआ हुआ माना गया विद्या और कर्म से निष्पन्न होते हैं यानी संपादित होते हैं विद्या और कर्म से इनकी प्राप्ति होती है देवयान मार्ग की प्राप्ति विद्या से ज्ञान से और पितृयान मार्ग की प्राप्ति परोपकार आदि शुभ कर्मो से कैसे प्रकृतत्वा प्रकृत ही तौ तो पूर्वत बोले ये तो पहले से प्रकरण चला ही आ रहा है उससे पहले तो तद यम विदुर ये चे में अरण्य श्रद्धा तप इत उपास देवयान पंथ देवयान मार्ग क्या है उसके बारे में यहां पर बताए तो देवयान मार्ग क्या है कि तदय इत्थम विदु जो इस प्रकार से जानते हैं इसको जानते हैं किसको आवागमन को जो जानते हैं इस प्रकार से आने जाने को जन्म मरण को पुनर्जन्म को पूर्वजन्म को जो मानते हैं वे अरण्य जंगलों में यानी ग्राम से अलग नगरीय स्थिति ग्राम्य स्थिति समूह की जो सामान्य स्थितियां उससे अलग एकांत में श्रद्धा तप इतिपास वो श्रद्धा और तप का आचरण करते हैं उसके अंदर जीवन जीते इति ऐसा देवयान पंथाती ये देवयान मार्ग है और दूसरा अथय इमे ग्रामे इष्टापूर्ते दत्तम इति तो जो इष्ट और आपूर्त को गांव में रहते हैं ग्राम शब्द है वहां पर अरण्य है या ग्राम है ग्राम का मतलब नगर भी आ गए इसमें ये गांव ही नहीं है कि जी गांव में तो अच्छा चलो ये इष्टापूर्त चलते रहते हैं और उड़ने होते हैं और अरण्य भी हो गया नगरों के बारे में क्या कहा है उपनिषद ने वहां के लिए क्या है वो नगर ग्राम के अंदर ही आ जाते हैं उसी में ही आएगा तो जो ग्राम में इष्ट और आपूर्ति करते हैं और ये देना चाहिए बस इसी को ही उपासना करते हैं वो दूसरे हो गए ताकि यद अनिष्ट आदि कार्य नाम तू जायस्व मृयस्व तृतीयम लोकम तो जो अनिष्ट आदि कार्य करते हैं ये गलत ही करते रहते हैं बहुत अधिक गलत करते हैं उनका तो जय स्वम्रिय स्व जनो मरण करो जन्म लो मरण करो बस इतना मात्र ही इनका तीसरा लोक होता है न तेषाम चंद्रमसी गमन विधीये तेष्याम तत्र कर्म फल भोगा भावा उनका चंद्र लोकों में शुभ लोकों में गमन का विधान नहीं किया जाता है कथन नहीं किया जाता है क्योंकि उनके उस तरह के कर्मों के फल का भोग ही नहीं होता है ऐसे कर्म ही नहीं है तो वहां जाएंगे क्यों वो अब छोटे छोटे जीव होते हैं और कुछ केवल कुछ घंटों के लिए जीते कुछ कुछ दिन के लिए जीते कुछ महीनों के लिए कुछ थोड़े से साल के लिए बस थोड़ी थोड़ी आयु होती है इनकी कुछ दिनों की घंटों की जन्म भी ले लिया उत्पन्न भी हो गए मर भी गए फिर बस ये चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा जन्मना मरना जन्मना ना मरना यही चलता रहता है उनका और कुछ काम ही नहीं है बस संसार का जो उपकार उस समय में वो कर पाते होंगे अपने जीवन से तो बस वो होता रहता होगा उपकार भी नहीं कहें वो तो बस उनसे संसार को कुछ लाभ होता रहता होगा जो भी प्रयोजन है दूसरा हानि लाभ वो होता रहता होगा बाकी उनका तो जन्म मरण ही चलता रहता है जायस्व मृस्व ये तीसरा लोक हो गया आगे तो कहते हैं ये जो जायस्व मृस्व है ये मनुष्य शरीर को प्राप्त नहीं करते मनुष्य शरीर को प्राप्त नहीं करते ये इतर योनियों की बात की जा रही है कहते हैं न तृतीय तथा उपलब्ध है ये जो तीसरा जायस्व है इसमें पांचवी आहुति पुरुष के निर्माण के लिए यानी मनुष्य के निर्माण के लिए जो होती है वो यहां पर नहीं होती है ता जायस्व मृयस्व इति आख्य इत्याख्य तृतीय स्थाने तीसरा जो स्थान है वर्ग है उसमें पुरुषत्व प्राप्त है मनुष्य बनने के लिए पंचम आहूति प्रसंग न तथा उपलब्धते उस तरह से शास्त्रों में उपलब्ध नहीं होता है उपलब्धते कोर्ण्य वर्णन नहीं किया गया होता है तस्मात अनिष्ट कार्य नाम कीट पतंग देहम प्राप्त ती जो तीसरा है वो किनका तो अनिष्ट करने वाले हैं और जो कीट पतंग को जीवन को प्राप्त करते हैं उनका ये चलता रहता है इसकी पुष्टि के लिए अन्य प्रमाण दे रहे तो उन्नीसवा सूत्र स्मरियते पीछे लोके लोक में भी ऐसा स्मरण किया जाता है देखा जाता है तो स्मरियते योषित पुरुष विषय के आहुति न ही केशान्चित जीवा नाम भवत उच्चते तो स्त्री पुरुष में जो आहुति होती है संतान उत्पत्ति के लिए वो कुछ जीवों की नहीं होती है ऐसा स्मृति वचनों में कहा गया है तो उसके लिए वैशेषिक का सूत्र दिया इन्होंने संति अयोनि चाह कुछ उत्पत्तियां ऐसी होती हैं जो आयोनिक होती हैं स्त्री पुरुष के संबंध से नहीं होती हैं पुम स्त्री के अभी लोके और लोक में लोके पीछे तथा लोक में क्या होता है योषित पुरुष विषय काभ्याम आहुतिभ्याम बिना अपनी उत्पत्तिर युका लिक्षादी नाम भवती प्रत्यक्षम तो जो छोटे छोटे जीव होते हैं उनको इन्होंने ये मान के किया इनकी उत्पत्ति तो वैसे ही होती रहती है मैथुनी सृष्टि नहीं होती है उनकी इस प्रसंग से इन्होंने लिखा क्योंकि यथश चतुर्विदो ही ये जो प्राणियों का समूह है वो चार प्रकार का वर्णन किया जाता है कौन सा जरायुज जरायुजह अंडजह स्वेदजह उद्भिद तो जरायुज जो जरायु से उत्पन्न होते हैं जरायु मतलब वो एक खोली थैली होती है जिसके अंदर बच्चा रहता है तो उससे जन्म लोता है स्तनधारियों के लिए यह लागू हो जाता है दूसरा है अंडजह जो अंडे से उत्पन्न होता है यानी मां के पेट से वो जरायु से निकल करके नहीं आता है वो अंडे के रूप में बाहर आता है फिर बढ़ता है और फिर अंडा फोड़ करके निकलता है ये दूसरा हो गया श्वेद जहा जो पसीना आदि या गंदगी की स्थितियां होती है वहां उत्पन्न हो जाते हैं जिनकी उत्पत्ति क्षय आदि कुछ सीधे सीधे हमारे को दिखाई नहीं देता है और उदभीद जो उद्भिद्य जाए थे फोड़ करके निकलते हैं जमीन को फोड़ करके निकलते हैं इसमें पेड़ पौधे वनस्पतियां आ जाएंगी वह अंकुर निकलता है जमीन को फोड़ करके बाहर निकल जाता है वो तो तथा स्वेदजोदिजौ तु अयोनिजौ स्तः स्वेदज और उद्भिज ये अयोनिज है ये वैसे ही बस होते रहते हैं हालांकि इनकी सृष्टि में भी जब बीज बनते हैं करते हैं उसमें भी उनके पुंगकेसर स्त्री केसर आदि मिलते हैं पुष्पादि का वो सब सारी रचनाएं होती है लेकिन जब बीज बन गया है अब जो उत्पत्ति होती है उसमें कुछ नहीं होता बस बीज डाला और पौधा निकल करके आ जाता है उनकी वो प्रक्रिया पहले हो लेती है जब बीज बनता है उससे पहले बन हो लेती है वो प्रक्रिया आगे दर्शनाच्य बोल दर्शनाच्य मतलब श्रुति में भी ऐसा देखा जाने से अन्य प्रमाण भी इसकी पुष्टि में दे रहे हैं अयोनिजत्व केशांचित श्रुतिर दर्शी ही इसके अयोनिजत्व को कुछ श्रुतियां बताती हैं तो ऐतरे का यह वचन दे रहे हैं बीजानी इतराणी च इतराणी चे को पहले ले लेंगे बीजानी इतराणी च इतराणी च अंड जानी चे बार बार लिया है इन्होंने तो जो बीज से वाले होते हैं कुछ तो ऐसे हैं जो बीज से होते हैं और कुछ दूसरे होते हैं जो अंड से होते हैं अंडजानी जानी अंड से अंड से उत्पन्न होते हैं जारुजानी जानी च और कुछ जरायु से उत्पन्न होते जरायु से उत्पन्न होते श्वेद जानी च और कुछ पसीने आदि से गंदगी से उत्पन्न होते हैं और उत्ज जानी और कुछ भूमि को फोड़ करके निकलते हैं तो ये देखा जाता है शास्त्रों में वचन मिलते हैं अब आगे शंकर भाष्य की छोटी सी बात है लेकिन उद्धृत कर रहे हैं संकेत कर रहे हैं अत्र शंकर भाष्य स्वेदजोदित अंतरे अंतरेण ग्राम्य धर्म उत्पत्ति दर्शनात। ये जो स्वेदज और उद्भिज हैं, इनकी ग्राम्य धर्म के बिना भी ग्राम्य धर्म का मतलब यहां पर है स्त्री पुरुष का संपर्क पुम स्त्री का संपर्क वो ग्राम्य धर्म कहलाता है तो ग्राम्य धर्म के बिना भी इनकी उत्पत्ति देखी जाती है अमेथोनी सृष्टि है उक्तम तदेत वर्णनम लोक वर्णनम ये जो कहा गया है ये वर्णन ये तो लोक का वर्णन है लोक में ऐसा देखा जाता है ए ब्रह्मणि जी लिख रहे हैं सूत्रे सूत्र तथा व्याख्यान भवितव्यम नात्र पिछला जो उन्नीसवा सूत्र था ये स्मरिये पीछे पता लगता है तो ये बात वहां जानी इनका कहना है दर्शनाच्य में नहीं आनी चाहिए तो तत्व पूर्व सूत्र ही तथा व्याख्यान एना भवितव्यम नात्र यहां इस बीसवें सूत्र में नहीं होना चाहिए पूर्वत्र ही लोक शब्द पठ्यते तत्र लोके तत्रोके स्मरियते प्रतिपाद्य स्मृत उदाहरण दत्तम शंकरभाषी तो पुरुष सूत्र में लोक शब्द पढ़ा गए लेकिन शंकराचार्य जी ने क्या किया इनके अनुसार कि वो जो लोके स्मरिय लोके स्मरियते इसके इसको प्रतिपादित करके स्मृति का उदाहरण वहां पर दे दिया गया स्मरिय थे स्मृति का उदाहरण वहां पर दे दिया गया तो तन्न युक्तम तथा चात्र सूत्रे दर्शनात, लोके दर्शनादिति व्याख्यानम अपि न यथार्थम तो वो भी ठीक नहीं है और यहां पर सूत्र में दर्शनाथ ये जो कहा गया इसका अर्थ उन्होंने लोके दर्शनाथ ले लिया पीछे से अनुवृत्ति लेके तो ये ले भी ठीक नहीं है ये तो केवल दर्शन के शास्त्र का ही लिया जाना चाहिए क्यों ऐसा कि यत सर्वत्र आप शास्त्रे शास्त्र में जहां जहां भी इस शास्त्र में विधान दर्शन में जहाँ जहाँ पर भी जैसे कुछ वचन दे रहे हैं दर्शनाथ दर्शयती दृष्टे ए भी वचन ही इस प्रकार के वचनों से श्रुतिर्ते श्रुति लक्षित होती है शास्त्र का वचन लक्षित होता है शुरू को ठीक कर लीजिए। शंकर भाष्य अन्यत्र शंकर भाष्य में भी जहाँ जहाँ ये शब्द आए वहां पर भी दर्शनात् शब्दे श्रुति दर्शन श्रुतौ दर्शनाथ गृहितम तो दर्शनाथ का अर्थ शंकराचार्य जी ने भी श्रुतौ दर्शनाथ किया था तो ऐसा यहां भी कर लेना चाहिए दर्शनार्चा तो अब जब यहां पर चार चीजें बताई जरायुज और उदिज अब इसके ऊपर एक पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहा है कि यहां पर कुछ वचन ऐसे मिलते हैं जहां तीन ही वर्णन आते हैं चार की जगह तीन का वर्णन है तो वो विरोध देख रहा है कि भाई ये यह यहां तीन कैसे कह दिए गए वहां ठीक है यहां ठीक है तो इक्कीसवें सूत्र की भूमिका देखे ननू छांदोग्य श्रुतऊ षाम खलूषा भूता नाम एव एवं बीजाती इन जीवों के प्राणियों के तीन ही बीज होते हैं तीन ही कारण बनते हैं। अंडजम जीवज उत्पीज भवंती अंडजम हां अंडे से जो उत्पन्न होते हैं जो अंडज कहते हैं ये अंडजम हो गया जीवजम जीवजम का मतलब है जरायुजम और उद्वीज जम जो फाड़ करके निकलते हैं रह कौन से गए स्वेतज रहेगा यहां पर ये जीवजम को एक दूसरे ढंग से भी खोला जाता है कि जीव तो जाए तेती जीवित रहते हुए जीवित अवस्था में जो उत्पन्न होता है उसको जीवजम कहते हैं देखिए तो अंडे से जो निकला है वो जी नहीं राह जी नहीं राह मतलब वैसे तो प्राणी है उसमें लेकिन जो प्रकट होता है जीवन के लक्षण जो प्रकट होते हैं वो वहां नहीं आते बाहर के रूप में अंदर जो है जो है तो ये उत्पन्न होते हैं जीवन के लक्षण को लेके जो जीवन की अभिव्यक्तियां सारी होती हैं अधिकाधिक वो लेकर के होते हैं त्रिविदो भूतग्राम है कथम उच्चते तत् समाधिये ये तीन ही क्यों दिया भूतों का समूह भूतग्राम या तीन ही क्यों दिया चार क्यों नहीं दिए तो उसका समाधान किया जा रहा है इक्कीसवा सूत्र है तृतीय शब्द अविरोध अवरोध तृतीय शब्द अवरोध संशोक ये जो तीसरा शब्द है उसका भी यहां पर अवरोध हो जाएगा यानी वो भी इसमें अंतर्भावित हो जाएगा कौन सा जो संशोक जस्य है संशोकज है यानी जो स्वेदज है उसका उसका भी अंतर्भाव यहीं पर हो जाएगा भाष्य अत्र उभयत्र श्रुति बचने और शुरू को ठीक कर लीजिए अत्र उभयत्र श्रुति बचने और न विरोध हो वहां चार और तीन इनमें विरोध नहीं है यथो तो ही संशोक जस्य है संशोक को, को इन्होंने आगे खोल दिया स्वेदजस्य तृतीय शब्द को भिज्जे, तृतीय शब्द उद्भिज्य अवरोधो अंतर्भाव तो स्वेदज का अंतरभाव उद्भिज के अंदर किया जरायुज और अंडस तो बिल्कुल अलग हो गए और स्वेदज का अंतरभाव इन्होंने उद्भिज के अंतर्गत किया है उद्भिज से क्या समानता है क्यों इनको इधर किया है जरायुज और अंडस से भिन्न जरायुज अंडज यो होते हैं और ये अयोनिज होते हैं, ये भिन्नता है तो उसके समान दोनों को एक ही में अंतर्भावित करके और यहां पर उद्भिज्य शब्द से ही ग्रहण कर लिया गया है स्वेदज का तो ये तो शरीरों की रचना का हुआ और अब जो मृत्यु के बाद में इधर उधर आते हैं जाते हैं उसके संबंध में जो पीछे चर्चा चल रही थी उसी को वापस उठा रहे हैं उससे संबंधित जो आना जाना है वो कैसे होता है उससे संबंधित प्रश्न है तो बाईसवां सूत्र है साव्यापत्ति सा उपपत्ति है साव्य सा की आपत्ति साभाव्य का मतलब है सादृश्य समान भाव समान भाव मतलब समान होना समान भाव को कहेंगे साभाव्य भाव्य सा की जो आपत्ति है वो प्राप्ति है उपपत्त्य उपपत्ति से सिद्ध हो जाएगी स्वरूप की आपत्ति से हो जाएगी साव्य की आपत्ति मतलब स्वरूप आपत्ति अर्थ कर रहे हैं ये उपपत्ति है वो युक्ति से सिद्ध हो जाएगा उसका समाधान युक्ति से हो जाएगा भाष्य देखिए, इष्टादिकारी नंद्रमसम आरोह तत्र कर्म फलम पुनस्ततो पुनस्तत् तो जो इष्ट करने वाले हैं वो चंद्रमस में आरोहण करके उसमें जा करके दूसरे तो पृष्ठ से ही आ गए थे ये आरोहण कर जाते हैं अंदर वहां कर्म फल को भोग करके फिर वहां से अवरोहती देखो अवरोहन किस अर्थ में दिया है पर वापस लौट करके आते हैं, नीचे आते हैं तो लोके अस्मिन इस लोक में आ जाते हैं तो तेषाम यो अवरोहण क्रमों निर्देश उनका जो अवरोहण का क्रम है नीचे आने का जो क्रम है उसको दिखा रहे हैं ये चांदोग्य उपनिषद का वचन है अथ एव एवं अथ्वानम पुनर्निवर्तनते अब ये इसी अथवा को फिर से लौट करके आते हैं मार्ग वही है इसी में लेकिन फिर लौट करके आते हैं यथा यथाइतम आकाशम जैसे यहां से आकाश में गए थे आकाशाद वायु आकाश से वायु में आ जाते हैं। और वायु भूतवा धूम भवती वायु बन के फिर वो धुएं बन जाते धूम भूतवा अभ्रम भवती धुए हो के बाद में वो अभ्र बन जाते हैं भ्र बादल को बोलते हैं और अभ्रम भूतवा मेघो भवती अभ्र के होने के बाद में फिर मेघ बन जाते हैं मेघ भी बादल को बोलते हैं इन दोनों में अंतर किया जाता है अभ्र जो है वो विरल बादल है छीधे छीधे बादल है वो इसको यू कह कच्चे बादल है हल्के बादल है और मेघ है ये पक्के बादल हैं घने बादल है और अभ्र से भी पहले की स्थिति क्या है धूम है वो केवल बस धुंद धुंध धुआं धुआं सा थोड़ा सा यानी और वो भी जब थोड़ा घनीभूत हो जाता है तो अभ्र और वो और ज्यादा घना हो जाता है मोटा हो जाता है नीचे से जो हम देखते हैं उस दृष्टि से एक तो हल्का हल्का दिखता है फिर गहरा होता है फिर यू लगता है कि तो बहुत गहरा हो गया काले काला दिखने लग जाता है गहरा हो जाता है परत मोटी हो जाती है तो वहीं के परिवर्तन है तो मेघो भूतवा प्रवर्शती फिर वो बरस जाता है अत्र भवती और भूतवा पदाभ्याम ये दो शब्द यहां पर बीच बीच में आए हैं भवती ऐसा हो जाता है और भूतवा ऐसा हो करके तो हो जाता है और हो हो करके इसका क्या मतलब हुआ क्या ये जो आत्मा था ये ये ये चीज बन जाता है ऐसा हो करके फिर आगे जाता है इसी रूप में बन जाता है उसका स्वरूप ही बदल जाता है ये एक प्रश्न उठाया जा रहा है क्योंकि पंक्तियां तो यही कह रही है भवती और भूतवा अविदा से लेंगे तो क्या होगा बना नहीं होगा वो बादल बन गया वो वायु बन गया वो अभ्र बन गया वो धूम बन गया इत्यादि तो अत्र भवती भूतवा पदाभ्याम न इष्टादिकारीणाम आकाश आदिशु स्वरूपापत्ति निर्देश्य अल्प तो ये जो भवती भूतवा शब्द है ये दो इनके द्वारा इष्टादिकारी आकाश आदिशु इष्ट जो करने वाले हैं उनके आकाश आदि में स्वरूप आपत्ति न निर्दिश्यते उनके स्वरूप की आपत्ति कि वो उसी रूप में बन जा रहे हैं ऐसा यहां है नहीं कहा जा रहा है ये वो वो चीज बन जाते हैं कैसे मृतिका घटो भवती स्वर्णम कुमंडलम कुंडलम भवती इति जैसे मिट्टी से घड़ा बन जाता है मिट्टी घड़ा बन जाती है और सोना कुंडल बन जाता है इतिवत ऐसा नहीं होता है वहां पर ये अभ्रवायु आदि बन जाता है आत्मा ऐसा नहीं होगा फिर क्या होता है किंतु साभाव्य आपत्ति साभाव्य की आपत्ति होती है प्राप्ति होती है साभाव्यापत्ति क्या है तो क्या समान भाव समान भाव की एक जैसे की समान भावस्य को खोल रहे तत्सादृश्य से उसकी समानता की आपन्नता प्राप्ति तत्धर्मानुयायिता भवती उसके जैसे धर्मों से युक्तता हो जाती है उसी स्थितियों में रहता है तो कुछ वैसा सा हो जाता है केवल इतना कहा जा रहा है वास्तव में वो आत्मा अपनी जगह आत्मा ही रहता है मेघ आदि नहीं बनता है तो बोले कैसे पता लगाइए कथम तो बोले उपपत्य है युक्ति से पता लग गया उपपत्ति युक्ति कैसे तो उपपत्यते ही समान भावे प्रतिपन्न जीवा नाम धर्म समान भाव में आ जाना ये जीवाओं जीवों का धर्म सिद्ध हो जाता है जहां जा वो जाता है उस जैसा हो जाता है उस जैसा रूप उसका बन जाता है शुद्ध आत्मा का नहीं लेकिन उससे युक्त तो जो शरीर आदि है वो वैसे वैसे, वैसे बन जाते हैं इसको स्वाभाव आपत्ति कह रहे हैं जहां जाता है उसी जैसी स्थितियों में चला जाता है बन जाता है उदाहरण दे रहे हैं पृथ्वी पृष्ठ जायमानस्य पार्थिवम पृथ्वीमयम शरीरम जो पृथ्वी है जो हमारी पृथ्वी है इसका उदाहरण दे रहे हैं इसके तल पर यानी ठोस भाग पर जो उत्पन्न हुआ है उसका शरीर कैसा होता है पार्थिव हो जाता है पृथ्वी की भाभूत की प्रधानता वाला होता है जले जायमानस्य जलमयम जो जल में उत्पन्न होते हैं समुद्र आदि में तालाब आदि में उनका शरीर जल में हो जाता है उनका शरीर अलग तरह का होता है तो आत्मा तो वही था एक जैसा था लेकिन जहां उसका जन्म हुआ उसके अनुरूप उसका शरीर बनेगा तो जले जायमानस्य जलमयम और अग्निलोके जाय मानस्य आग्नेयम भवती अग्निलोक में जो उत्पन्न होता है वहां पर आग्नेय शरीर होता है तो पार्थिव आप्य और आग्नेय भूतों के अनुसार बताए प्रधानता से एवं बा, वायव्यम आकाशीय चापी अनुसंधेह इसी प्रकार से वायव्य शरीर और आकाशीय शरीर भी समझ लेना चाहिए पृथ्वी पृष्ठे भी समतले सामंगत्व विषम स्थले पर्वतादो विषमांगत्व बोले पृथ्वी तल पर भी अलग अलग होते हैं स्थान के भेद से कि मनुष्य जो समतल पे होते हैं उनके समांग होते हैं और विषम स्थल पे पर्वत आदि पे होते हैं तो विषमांग हो जाते हैं तथीव तत, तथैव दृश्यते चब ऐसा देखा जाता है तो ऐसा देखा जाता है पर्वतों के ऊपर कि उनके अंग कुछ अलग तरह के होते हैं पर्वतों पर जो रहते हैं वो कुछ तो छोटे होते हैं और पर्वतों में चढ़ते हैं तो थोड़ा झुक करके चढ़ते हैं सीधे नहीं चलते हैं जैसे हम समतल पे सीधे चलते हैं ऐसा नहीं चलते हैं वहां पर झुके हुए रहते हैं झुक करके झुक करके चलते हैं, तो जो ज्यादा पर्वतों पे चलते हैं वैसे ही तो वो जब समतल पे चढ़ते हैं तो वहां भी कुछ ऐसे ही चलते हैं और जैसे हम जमीन पर चलते हैं सीधे होकर के हमारा अभ्यास नहीं होता तो पहाड़ों पर भी हम सीधे से चलने का प्रयास करते हैं और उसमें हम फिर बाधित होते हैं झुक करके चलते हैं इससे पहाड़ों की जो गायें होती हैं वो अलग होती हैं छोटी छोटी गायें होती हैं वो कि वो चढ़ पाती हैं वैसी ताकत होती है उनकी और नहीं तो चल ही नहीं सकती है बड़ी गायें तो लुढ़क जाएं तो कुछ भी नहीं होगा उसे तो नीचे ही आ जाएगी अपने को संभाल नहीं पाती है अभी मैं पीछे वहां पतंजलि से कहते आप भी थे शायद वहां ऊपर पहाड़ियों पर गए थे ना एक बार स्वामी जी थे नीचे थे फिर आप थे वहां नीचे जो गए थे तो वहाँ ऊपर गए थे फिर वहां से नीचे उतर के आए थे तो स्वामी जी भी थे बालकिशन जी थे हम लोग जा रहे थे तो वहां जैसे बकरियां चराते हैं तो ऐसे गायें भी चराते हैं वो साथ साथ में रहते हैं और यू खड़ी चढ़ाई और पगडंडियों पे वो जा रही तो देखा तो एक गाय गिर गई नीचे वो पैर रखने में ऐसा आ गया वहां किनारे किनारे पे चलते है बिल्कुल किनारे पे वो गिर गई पलट गई हमने कहा क्या हो गया गिरी और उसके बाद में फिर खड़ी हो गई वो तो और खड़ी होकर के फिर घूम रही कैसे रोक लेती है वो उसका शरीर छोटा होता है उसी तरह का तो ऐसे एक भूमि पे भी अलग अलग तरह की बातें होती हैं तो इनका कहने का तात्पर्य ये कि आत्मा तो वही है लेकिन जिस जगह पे जाता है उसके अनुरूप वहां पर समानता उसकी हो जाती है तद हो जाता है तो इन्होंने जो पार्थिव जलीय आपके ये जो शरीर बताए ये विचारनीय बिंदु रहता है कि अलग शरीर कैसे होते हैं ऐसे कुछ चर्चाएं भी चलती हैं न्याय दर्शन के अंदर भी व्यय भाष्य के अंदर भी ये बात आती है तो फिर आगने शरीर कहाँ रहते हैं तो बोले भाई सूर्य में रहते ऐसी जगह पर रहते हैं जब हम कहते हैं भाई सूर्य पे नहीं रह सकता कोई भी तो उसमें हमारा कथन कैसा होता है ये शरीर वाला नहीं रह सकता है अब दूसरे रहते हैं नहीं रहते हैं हमारे को पता ही नहीं है वहां पर जैसे इस शरीर वाला है हवा में रहते हैं पानी में हम नहीं रह सकते तो और उसको पता नहीं हो कि पानी के अंदर जीव रहते हैं तो क्या बोलेगा वो पानी में तो रह ही नहीं सकते बोले पानी में भी बहुत जीप रहते हैं बोले पानी में कैसे रह सकते हैं सांस कैसे लेंगे वहां पर दम घुट जाएगा वो और जो पानी में रहती हैं मछलियां वो सोचेंगे कि भाई बाहर निकलते हैं? बाहर कोई रह सकता है क्या बाहर निकलते ही तो तड़पन होती है रह नहीं सकते बाहर इत्यादि पर यह तो एक सामान्य उदाहरण है और जो ये जलीय शरीर भी कहे जा रहे हैं जैसे इसको जलीय है अब यही जलीय है या, या कैसे हैं ये विचारने की बात है क्योंकि तो ये जो मछली आदि और ये भी मरती हैं, तो बहुत दुर्गंध आती है इनमें बहुत अधिक दुर्गंध आती है इनसे भी तो उस दृष्टि से देखेंगे तो गंध की अधिकता है तो वो पार्थिव है और कई जने कहते हैं कि नहीं पक्षी आदि मरते हैं तो उतनी दुर्गंध नहीं आती है वायुवीय शरीर होते हैं पक्षियों के वायुवीय मानते हैं कुछ लोग अब आगने हैं तो आगने में मतलब जो गरम गरम जगह है वहां पर भी जीव पाए जाते हैं जो गरम गरम सोते होते हैं लावे में तो नहीं पर गरम गरम जो होते हैं उसमें भी जीव पाए जाते हैं बहुत ऐसा सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं बहुत सारे ऐसे वो उनका शरीर ही ऐसा बना हुआ होता है आप और हम नहीं जीत सकते उठने गरम इसी तरह बहुत ठंडी चीजों में भी पाए जाते हैं आप और हम नहीं जीत सकते उस ठंडे स्थान में लेकिन वो उस स्थिति में जी लेते हैं तो ऐसा कुछ इनका कहना चाह रहे हैं पर स्वभाव पत्ती का मतलब इतना ही है कि समान भाव की आपत्ति होती है जैसी जगह होती है उसके अनुसार शरीर आदि बनते हैं तो आत्मा उसी रूप में वहां पर कहा जाता है कि ये ऐसा ऐसा बन गया तो आज का पाठ्य रखते हैं प्रणव धन ओ... ओ, ओ, सभी को साधारण विवादन ओम